महाभारत कर्ण पर्व युधिष्ठिर के द्वारा युधिषिकेजन की पराजय नेत्रस्टस्तवाच अति दुक्खाने तीव्रणी दुखा दुस्सहा चोहम संज्याश्रुसपुत्रण चय ये कथयसे तथा युद्धम न इति सूतकौरव्यािता मति जितनाक्ष बोले संजय तुमसे मैंने अब तक अत्यंत तीव्र और दुसह दुःख देखने वाली बहुत सी घटनाएं सुनी है अपने पुत्रों के विनाश की बात भी सुन ली सूत जैसा तुम मुझसे कह रहे हो और जिस प्रकार वह युद्ध सम्पन्न हुआ उसे देखते हुए मेरा यह निश्चय हो रहा है कि अब कुरुवंशी जीवित नहीं रहे दुर्योधन महारथ धर्मपुत्र कथम चक्रे तस्वा नृपति कथम सुनता हूँ महारथी दुर्योधन भी महारथीन कर दिया गया धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उसके साथ किस प्रकार युद्ध किया अथवा राजा दुर्योधन ने युधिष्ठिर के प्रति कैसा बर्ताव किया अपराह ने कथम युद्धम अभवलोह महर्षण तन्मांचक्ष सत्शलो झति सं संजय अपराह्न काल में किस प्रकार वह रोमांचकारी युद्ध हुआ था यह मुझे ठीक ठीक बताओ क्योंकि तुम उसका वर्णन करने में कुशल हो संजय वाच ससंक्त, सेशोसैध्यमार शुभाग रथमण्यम समस्थाज पुत्रस्तौ विषा पते क्रोधे न महतायुक्त सभी सौभुजो यथाम संजय ने कहा प्रजानाथ जब सारी सेनाएं विभिन्न भागों में बंटकर जूझने और मरने लगी तब आपका पुत्र दुर्योधन दूसरे रथ पर बैठकर विषधर सर्प के समान हो उठा। क्रोधान दृष्टवा धर्म सुतम चापे सैन्य मध्ये व्यवस्थित श्रेय ज्वलंत कौंते यथाद्र धरम दुर्योधन सामक्ष्य धर्मराज प्रोवाच सुत जाहे भारत त्रम प्रापय क्षिप्रम सारे ये मण तपत्रेण राजनाओं पर दृष्टिपात करके क्रोध से उसकी आंखें घूमने लगी उस समय युद्ध स्थल में, में धर्मपुत्र कुंती नंदन युधिष्ठिर युधिष्ठिरधारे इंद्र के समान अपने दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए सेना के बीच में खड़े थे भारत उन धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर दुर्योधन ने तुरंत अपने सारथी से कहा सारथे चलो चलो जहाँ पांडुपुत्र राजाम युधिष्ठिर कवच बाँध कर छत्र धारण किए सुशोभित हो रहे वहां मुझे शीघ्र पहुंचा दो स सुतचो राज राधनमुत्तम युधिष्ठिर मुखम प्रेषयामा सुजुक राजा दुर्योधन से इस प्रकार प्रेरित होकर सारथि ने उस उत्तम रथ को राजा युधिष्ठि के सामने बढ़ाया तथो युधिष्ठि क्रुद्ध प्रभिन्न युवकुंजर सारथि चोदयामास जान तब मत श्रावी हाथी के समान कुपित हुए तो समा महावीर महवी इस प्रकार वे महाधनुर महावीर और महारथी दोनों रण बंधु एक दूसरे के सामने आ गए और क्रोधपूर्वक आपस में भिड़कर युद्धस्थल में परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे तथो दुर्योधन राजा धर्मशील संयुगिन मार्ग निर्भर तदनंतर युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन ने शांत पर चढ़ाकर तेज किए हुए भल्ल से धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का धनुष् काट दिया ृत्यत संक्रमिष्ठिर क्रोध संरक्तलोचन हम अन्य कामुख महाराज धर्मपुत्र चमोह मुखे दुर्योधन से चेद ध्वज कामुख में बच राजा युधिष्ठि उस अपमान को सहन न कर सके उनका क्रोध बहुत बढ़ गया उनकी आंखें रोज से लाल हो गई उन्होंने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा हाथ में ले लिया फिर उन धर्मपुत्र के सेना के मुहाने पर दुर्योधन के ध्वज और धनुष को भी काट डाला अथान्य अथान्युराधा प्राविद्यत युधिवन सुत सत्रुच्यम तत्पश्चात दुर्योधन ने दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को बिन्द डाला वे दोनों वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे सिंघा विदर जिगी शया नर्दमानिव परस्पर विजय की इच्छा से रोष में भरे हुए दो सिंहों के समान दहाड़ते अथवा दो साड़ो के समान गरजते हुए वे रणभूमि में एक दूसरे पर चोट करते थे महारथौ तथा पूराय तो सृष्ट सर स्तौ तो कृतव्रण विज तुर्महाराज कंशु का ये दोनों महारथी एक दूसरे का अंत अंतर प्रहार करने का अवसर ढूंढते हुए रणभूमि में विचर रहे थे महाराज धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा वे दोनों वीर क्षत विक्षत होकर फुले हुए दो पलाद वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे तथो राजतेहुर्मु तले हो चथा शब्द महा हवे राजन तब दोनों नरेश बारंबार करते करते हुए उस महासमर में तालियां बजाने धनुष की टंकार करते हैं और उत्तम फैलाने लगे अन्यो तो महाराज पिड्या ततो तुभृष तथो जुधिष्टिरो राजा पुत्री आज खानो रस क्रुद्धो महाराज वे दोनों एक दूसरे को अत्यंत पीड़ा दे रहे थे। राजा ने वद्र के समान एवं तीन बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में क्रोध पूर्वक प्रहार किया प्रतिब तम तुर्ण तब पुत्रो मही पति पंचभी स्वर्ण पुंख शिला दुर्योधन ने भी शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले पांच पहने बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके तुरंत बदला चुकाया ततो दुर्योधन राजा शक्तिम से क्षेत्र महुल का प्रतिमां तदाम भारत इसके बाद राजा दुर्योधन ने संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक तीखी शक्ति चलाई जो उस समय बड़ी भारी उल्का के समान प्रतीत हो रही थी तामह पतंतिम धर्मराज धर्मराजित सरहि छेद सहसा तम तिव्याद पंचभी सहसा अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को धर्मराज युधिष्टि ने तीन तीखे बाणों से तत्काल काट डाला और दुर्योधन को भी पांच बाणों से घायल कर दिया निपातत महास्वरा निपत महोल संवर्ण में दंड वाली वह वा शक्ति आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान महान शब्द के साथ गिर पड़ी उस समय वह अग्नि के तुल्य प्रकाशित हो रही थी शक्ति बिना दृष्टवा पुत्र स्त भल्ले पते नल्ले निजगान प्रजानाथ उस शक्ति को को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने नौ तीखे भल्लों से चोट पहुंचाई। दुर्योधनम समुद्र बाणम जग्राह सत्म समाधत्ता चुत बाणम धनुर्मध्ये महाबल बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर सत्रों को संताप देने वाले महाबली युधिष्ठिर ने दुर्योधन को लक्ष्य करके एक बाण हाथ में लिया और उसे धनुष के मध्य भाग में रखा चिथे पच महाराज तथा क्रुद्ध पराक्रमी स तो बाण समाद्य तव पुत्र महारथमोत राजनी महाराज तत्पश्चात पराक्रमी युधिष्ठिर ने इस बाण को क्रोधपूर्वक खिला दिया उस बाढ़ ने आपके महारथी पुत्र दुर्योधन को घायल करके उसे मूर्चित कर दिया और पृथ्वी को भी विधीर्ण कर डाला ततो गदा कलह धर्मराज उपाध्रवत उसके बाद क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने वेदपूर्वक गधा उठा कर कलह का अंत कर देने की इच्छा से धर्मराज युद्धिर पर आक्रमण किया तमुद्यंत गृष्वा दंडहस्तमक धर्मराजो महाशक्तिनो तव सूनवी दीप्यम महावेगा जड़िता दंडधारी यमराज के समान उसे गदा उठाए देख धर्मराज ने दे आपके उस पुत्र पर अत्यंत वेगशालिनी महाशक्ति का प्रहार किया जो प्रज्वलित हुई बड़ी भारी उल्का के समान समानीप्यमान हो रही थी रथस्त सतया विद्धोत्वा स्नान संविग्न हृदय रथ पर बैठे हुए ही दुर्योधन का कवच फाड़ कर वह शक्ति उसकी छाती में चुभ गई इससे अत्यंत उद्विघ्न होकर दुर्योधन गिरा और मूर्छित हो गया भीमस्तमाह चतः प्रतिज्ञा अनुचित नृत्य उस समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का विचार करते हुए युधिष्ठिर से कहा महाराज यह राजा दुर्योधन आपका वध नहीं है उनके ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर उसके वध से निवृत्त हो गए तथा प्रत्यपान निमग्न व्यसना कृतवर्मा विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन के पास तुरंत आकर उसकी रक्षा के लिए उद्यत हो गया। यह देख भीमसेन भी सुवर्ण पत्र झटित गदा हाथ में लेकर युद्ध स्थल में बड़े वेग से कृतवर्मा पर टूट पड़े अपराणे महाराज एवं तदव महाराज इस प्रकार के अपरात्र में विजय चाहने वाले आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध होने लगा ये इत श्री महाभारते कर्ण पर्व संकुल, संकुल युद्ध एकोन त्रिंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय उनतीसवां अध्याय पूरा हुआ